महाभारत आदि पर्व, स्वयंवर पर्व सततमो त्रयाशीतिकतमोध्याय पांडवों की पांचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत वैश्वान ततस्ते नरसादला भ्रातर पंच पांडवा प्रयुर्द्रौपदी दृष्टु तम च देशम महोत्सव वैश्वान कहते हैं जन्मे तब वे नरश्रेष्ठ पांचो भाई पांडव राजकुमारी द्रौपदी उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए ते प्रयाता न्या्रास मात्रा परम तपान ब्राह्मणान दूर मार्गे गहुन मनुष्यों में सिंह के समान वीर परम पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं त उचुर ब्राह्मण राजन पांडवान ब्रह्मचारी क्वन तो गमेशन उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं युधिष्ठिर वाच आगता चक्राया सोदार्यवंतो वै विजानतो सहमात्रा द्विजर स्वभा युधिष्ठिर बोले विप्रवरो आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं ब्राह्मणा उचु गा देव पांचाला द्रुप से निवेश स्वयंवरो महास्तत्र भवितासो महाधन ब्राह्मणों ने कहा आज ही पांचाल देश को चलिए वहाँ राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है एक साथम प्रयाता वयम त्रव गा त्रम हद्भुत संकाशो भवितासु महोत्सव हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं वहाँ अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है यज्ञ दुहिता द्रुप से वेदी मध्या समुत्पन्ना पद्म पत्र निर्भीक्षण यज्ञ सेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर है दर्शने यान मध्यांगे सुकुमारी मनस्वनी धृष्टुम्नस्य भगनी द्रोण शत्रु प्रतापि उसका एक एक अंग निर्दोष है वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखते ही योग्य है देखने के ही योग्य है द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी धृष्ट दुम्न की वह बहिन है योजात जात कवचे खड्गे ससर ससरासन सुसमृध्य महाबाहो पाप के पाप को पम धृष्ट दुम्न वे ही हैं जो कवच खड्ग धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं महाबाहू धृषधुम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी हैं स्व तस्यानव्यंगे द्रौपदी तनुमध्यमान नीलोत्पलो ग्रोशात्ति वही द्रौपदी निर्दोष अंगो तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोशल कोष तक फैलती रहती है उन्हें धृष्ट की बहन है यज्ञसेन से दिव्य महोत्सव यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं राजो राजजपुत्रश्व्वानो भूरिदिणा स्वाध्याय चय महात्म यतव्रता तरुणनीयाच नाश सगता महारथाकतास्त्राच सेश भूमिपा वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञ करने वाले स्वाध्यायशील पवित्र नियमपूर्वक व्रत का पालन करने वाले महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे ते तविधान नरेश्वरा प्रदास्य धनम गांच भक्ष्यम भोज्य वे नरपतिगण अपने अपने विजय के उद्देश्य से वहाँ नाना प्रकार के उपहार धन गौवें भक्ष्य और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे प्रतिगृह्य चृष्वा च स्वयंवरम अन्भूयोत्सव चमशमो यथेत उनका वह सब दान ग्रहण कर स्वयंवर को देख कर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएंगे नटा वैतालिका शत्रका सूत मागधा निधकाश्च देशे भाबला वहाँ अनेक देशों के नट वैतालिक नर्तक सूत मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे एवं <ुली> कौतूहलम कर दृष्ट पुनः स्मांहात्वस्यत महात्माओं इस प्रकार हमारे साथ खेल करके तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट जाइएगा दर्शनीयाच वह सर्वान्देवान अवस्थिता समीक्षा कृष्णावर संगत्य इकतम वरम आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है आप सभी दर्शनी हैं आप लोगों को वहाँ उपस्थित देखकर कर द्रौपदी देव योग से आप में से ही किसी एक को अपना वर चुन सकती है अयम भ्रता तब श्री महान दर्शनी यो निर्जमानो विजये संगत्या द्रविणम्बू आहरे शयम नूनम प्रीतिम ओवर्धति आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे युधिष्ठिर परमं भोगश्यामो दृष्ट तय महोत्सव भगवि सहिता सर्वे कन्या जात स्वयंवरम युधिष्ठिर बोले ब्राह्मणों हम भी ध्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे ये श्री महाभारती आदि परमि स्वयंवर परमि पांडवागम दश इत्य अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में पांडवागमन विषयक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ